जय जय बुलावृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम नवलक्षणलक्षणाक्ष परमधाम जगद्धाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहम तो बराकू तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अज्ञात मीरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चुन्मीत ये नो तस्म नमः नम नामेष्ठ मनुम यत्र यूपं रूपं जमेपुरी मथुरी वाटीं राधाकुंडम गिर्वरम राधिका माधवाशा यथत कृपया श्रीगुरू तम न तोस्म वे कृष्णपरविंदयुगल यस्ंगीदा वक्षो जणीकृते विलसतीनिग्धोंगस्वत काश्मीरम काश्मीर तलशोणिमोपरीतनेस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम लहरी नखचंद्रकाहरी निर्व्याजमावते नारायण नमस्कृत्य नरम चुवन देवी सरस्वती व्या तत्व जयत वाशाकुभ्य कृपादुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासजीवी कुत मंद मतेर्दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र का पुराण पठनम यत्रो सन्नी हरि बुलाव्य हरिलाल श्री मदन मोहनलाल श्री राधा सुधानिधि श्री श्रीताय गौर हरी वो। श्री किशोरी जी के बिहार के विपिन में मेरा मन निरंतर निरंतर विराजमान हो ये अभिलाषा कर रही है श्री राधा सुधान निधि जी में रस में जहां श्री राधे का ही रस की सर्वोत्तम परिपाकमयी जो स्थिति है उसको प्राप्त करके श्री राधिका रस बनकर के विराजमान है ऐसे श्री राधा रानी के श्री चरणारिंद की वंदना कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राधिका के बिहार विपिन में बिहार करने का जो वन है उसमें हमारा मन सदार रमक करे राधा कराव चितपल्लव पल्लव वल्लरी के राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा बिहार विपने रमता श्रीमद वृंदावन श्री, श्री किशोरजी के कराव चित पल्लव बल्लरी के अपने हाथ से बोई गई जो लताएं हैं जिनमें नए नए पत्ते आए हैं ऐसे श्री बल्लरी उनसे युक्त है लताओं से युक्त है ऐसी लताएं जिनको श्री प्रिया जी ने स्वयं में बोया है और कभी बिरहमे शाम सुंदर कभी नाटक करें दिखावा करें तो सुप्रिया एकदम व्याकुल हो जाए और उस समय सखी के हाथ में लता को सौंपती हुई जाए शिव वर्णन किया गया बोले अरे सखी ये लता इसको तू सम्यक प्रकार से सिंचित करती रहना पानी देती रहना मेरे पीछे ऐसे जैसे सौंप रही ये ब्रह्म है ब्रह की स्थिति तो शिवृंदावन की जो लताएं हैं वो राधा करावचित पल्लव श्री राधिका के द्वारा जो बल्लरी लता बोई गई उसके पल्लव उनको श्री राधिका स्वयं ही संभाल करके रखती हैं और एक एक पत्ता श्री श्यामचंद्र की सेवा में प्रयुक्त होगा ऐसा विचार करती है कभी श्यामचंद्र की देखा देखी क्रीड़ा भी करें वो सब जो मुक्ता चरित्र की जो लीला है वो मोती की मोती भी बोए तो यदि वृंदावन में आकर के कोई मोती बोएगा माने मुक्त होने की इच्छा करेगा तो भ्र भ्रज में मोक्ष की इच्छा करना वो कंटक है तो राधारानी ने मोती बोए और यदि ये यह कि मोती हो मुक्त हो तो वहां पर कांटे उत्पन्न हुए मान यह दिखा रही है कि श्री राधिका का चरण आश्रय ग्रहण करने से मोक्ष की इच्छा करना यह वृंदावन में कांटा है कंटक है हाँ श्याम सुंदर की कोई आराधना करे वृंदावन में मोक्ष की कामना करे तो वृंदावन श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय ग्रहण करके मोक्ष मिल जाएगा परंतु राधानी जिस चीज को देना चाहती है राधानी के चरणों की आराधना करके यदि कोई मोक्ष को चाहे तो ये राधा रानी की इच्छा के विरुद्ध एक कांटा होगा इसलिए राधा रानी ने जब मोती बोए तो राधा रानी की क्यारी में तो मोती के स्थान पर कांटे उत्पन्न हुए हिंसलताएं उत्पन्न हुई और जब श्यामचंद्र ने बोया मोती तो उसमें मोती जब आगे, जब आगे। तो के जब्बा के जब्बा आ गए तो श्री कृष्ण के प्रभाव के कारण मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है परंतु श्री राधिका के प्रभाव के कारण यहां प्रेम की प्राप्ति होगी मुक्त हो जाना यह तो आनुसंगिक अपने आप ही है उसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा मोक्ष से भी बहकर के कोई अलग वस्तु है उसको श्री राधा रानी कृपा कर करके प्रदान करें तो श्री राधिका के श्री हस्त से अवचित माने जहां पर चुनी गई है कोमल बल्लरी के सुंदर बल्लरी माने लताएं उनके पत्तों को चुन करके श्री अद्भुत रूप से श्री के किरीट की। के की लिए विभिन्न राधा उनकी माला की रचना करती हुए भी विराजमान हो सजाने के लिए भी उन पत्तों का प्रयोग करें कभी उन पत्तों का प्रयोग श्याम सुंदर के लिए मदन लेख लिखने के लिए उन पत्रों का प्रयोग हो प्रेम पत्र का जो है उसको लिखने के लिए उस उन पत्रों का श्री श्याम सुंदर श्री राधा प्रयोग कर रही हैं। तो राधाकर श्री राधिका के श्रीहस्त उनसे अवचित मानी चुनने पर कोमल बल्ले के जहां की सुंदर बल्ले लताएं अपूर्व शोहा को प्राप्त हो रही है और राधा पदांक बिल्सन मधुर स्थली के श्री वृंदावन श्री राधिका के चरणों से युक्त हो करके श्री वृंदावन की स्थली अपूर्ण रूप से विराजमान है अर्थात जगह जगह पर शिव प्रिया के चरण चिन्ह दिख रहे हैं कि छत्रास ध्वज बल्य पुष्प बलियम पद्मोर्ध रेखाकुशम अर्धेन मनेया शक्तिम गदाम बेदी कुंडल पर्वत धत्तेन पदम ताम राधाम के उन्नीस चरण चिन्ह श्री प्रिया जी के विराजमान है छत्र छत्र का तात्पर्य कोई छत्र का आश्रय ग्रहण करे तो छत्र का आश्रय ग्रहण करने पर श्री किशोरी जी के साम्राज्य में आने पर भक्त में बाधा नहीं पड़ेगी छत्र है श्री प्रिया जी का एक छत्र राज्य श्रीमद वृंदावन में विराजमान है रस के छत्र के रसोपासना के छत्र के बीच में वो आ जाएगा उससे संरक्षित हो जाएगा जैसे अपने छत्र में राजा रहने वाले माना अपने क्षेत्र में रहने वाले अपने छत्र में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका वह पालन करता है ऐसे ही श्री प्रिया जी के श्री चरणों में छत, छत्र का जो चिन्ह है उस छत्र के चिन्ह के द्वारा साधक को सही रूप में ही मैं किशोरी जी की प्रजा हूं यह विचार करके उनके संरक्षण की प्राप्ति होगी असी असी माने तलवार विषयों की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को काटने का उसे स्व अवसर प्राप्त हो जाएगा जैसे तलवार काटती है ऐसे शिवप्रिया जी के चरण में तलवार का जो चिन्ह है वो तो तलवार का चिन्ह कहीं हृदय में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं की कर्म वासनाओं की गांठ को काटने में समर्थ है छत्रासी ध्वज ध्वज का मतलब है विजय शिवप्रिया जी की ही यहां विजय है प्रेम की विजय है सुख सुखित्व भाव की तेरे सुख में ही मेरा सुख है इस भाव की विजय है यह छत्र का भाव है तो जहां पर ये छत्र तो ध्वज हाँ ध्वज तो बल्ले पुष्पों वाले हम पुष्पों जो है उनका वलय मान सना रक्षण तो छत्रास ध्वज बल पुष्प वल छत्र हो गया असी हो गया छत्र माने उनकी प्रजा आगे असी माने उनकी तलवार के द्वारा कर्म वासनाएं जो हुई हैं वे कट जाएंगे छत्रासी ध्वज माने तत्सुख सुखित भाव की ही विजय होगी छत्रासित ध्वज बल ध्वज बल्ली माने प्रेम की जो लता है वो निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगी जो श्याम सुंदर के चरणों का युगल के चरणों का आश्रय लेकर के सदा बढ़ेगी छत्रा से ध्वज बल्ले पुष्प माने हृदय में निरंतर निरंतर सेवा में उल्लास की प्राप्ति होगी वृंदावन में जब रहे तो यहां पर झीकते हुए रहने की जरूरत नहीं यहां पर प्रसन्न होकर के रहने की जरूरत है ये रसकों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया वृंदावन में रहकर के झीकते हुए नहीं क्या ये नहीं है ये नहीं है मुझे किशोरी जी ने अपने में प्रदान किया है यह विचार करे चतरासुद्ध वल्य पुष्प वलय मने शिवप्रिया जी मेरी रक्षा कवच होकर के मेरी रक्षा सूत्र बनकर के वलय बन करके, करके विराजमान है पद्म पद्म औषधी रूप होकर के विराजमान है पद्म अर्थात भवसागर की भव रोग की औषधि होकर के पद्म विराजमान है छत्रासी ध्वज बल्ले पुष्प फिर पुष्प वल पद्म रेखां और रेखा कुशम और ऊर्धरेखा मनुष्री नुकुंज मैं भी निवृत्त नुकुंज मंदिर तक ले जाने वाली वो ऊर्धरेखा है अन्य जो रेखाएं हैं वे तो केवल स्वर्ग तक ले जाने वाली हैं, बैकुंठ तक ले जाने वाली हैं। पंत फुरिया जी के श्री चरण में और लाल जी के श्री चरण में जो रेखा है वो ऊर्धरे रेखा जो आधे पाम से शुरू होकर के ऊपर तक जाती है जहां उंगलियां शुरू होती हैं वहां तक जाती है तो वो जो ऊर्धरेखा है वो ऊर्धरेखा श्री नुकुंज मंदिर की सेवा निज मंदिर की सेवा तक पहुंचाने वाली है से बुज़म और अमुज माने कमल अंकुशम अंकुशम का तात्पर्य है कि मनुरूपी मत वाले हाथी को इन चरणों का ध्यान करने पर अंकुश के समान कहीं नियंत्रण की प्राप्ति हो जाएगी तो छत्रा चा, से ध्वज पुष्पल पद्मोर से रेखा माने सारी मनोभावनाओं को पूर्ण करने वाला चंद्रमा मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है चंद्र उपासना तो छे। और यव यव का तात्पर्य है कि यह भक्ति का मुख्य बीज है औषधि नाम अहम यव कहकर के भगवदगीता में जो को सारी औषधियों में प्रधान तो ये श्री राधिका चरण दास्य अर्ध हिंदू को माने आधा चंद्रमा ये मन की इच्छा चंद्रमा की जितनी भी सकाम जितनी भी उपासनाएं हैं सब चंद्रमा की की जाती हैं सौभाग्यवती महिलाएं है। करवा चौथ इत्यादि पर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चंद्रमा मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला होकर के विराजमान है इच्छा पूर्ति करने दे देता है चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ तो अर्धेंदु का तात्पर्य है आधा चंद्रमा वो सेवा की जो कामना है उसको पूरा करने वाला है अर्धेन्दु यवम यव मान्य औषधि शरीर को पुष्ट करने वाली सबसे बढ़िया औषधि जैसे यव है ऐसे ही श्री राधिका चरण दास वह सबसे बड़ी है। औषधीय और अंकुश माने मतवाले हाथी को करने वाला वो अंकुश का चिन्ह है उस श्री का का ध्यान किया जाए तो मतवाले हाथी हाथी वो भी भश में हो जाएगा पद्म रेखाकुशन अर्ध यवमचे च ये बाए चरण में शिव जी के चरण चिन्ह विराजमान है ग्यारह चरण चिन्ह और शक्तिम गदाम बेदी कुंडल मत्स्य और पर्वत धर्म पर्वत और धर्म दत्तेन्द्र सभ्यम पदम आठ चरण चिन्ह जो है वो शिवप्रिया जी के दाहिने चरण में ग्यारह चरण चिन्ह बाई में और आठ चरण चिन्ह दाई में तो शक्तिम गदाम संदनम शक्ति शक्ति का तात्पर्य है कि अहंकार रूपी पर्वत का भी विध्वंस करने वाली शक्ति होकर के विद्युत होकर के वो विराजमान है बिजली का चिन्ह है एक तो बिजली का जो चिन्ह है वो जैसे मन के अहंकार को समाप्त करने वाला है शक्तिम गदाम गदा का जो चिन्ह है वो सारे बाधाओं को तोड़ने वाला है और सन्दन माने श्री श्याम सुंदर तक ले जाने का रथ होकर के विराजमान मनोरथ को नित्य नित्य ठाकुर की सेवा नए प्रकार से की जाए और उनका लाल लड़ लगाया ला जाए इसके लिए रथ होकर के विराजमान है शक्ति बेदी बेदी माने यज्ञ बेदी वो जितनी भी अभिलाषाएं उन सबों का वो स्वाहा करने वाली है विषयाभ निवेश उसका स्वाहा करने वाली शक्तिम गेदी और कुंडल कुंडल माने कृष्ण कथा श्रवण करने की उत्कंठा को उत्पन्न करने वाला है शक्तिम गनम बेदी कुंडल और मत्स्य मत्स्य का तात्पर्य है कि हृदय की शुद्धि करने वाला हो करके वो विराजमान है नित्य नवनव लीलाओं की अभिलाषा और विषयों के अभिनिवेश चित्त में जो कामना वासनाएं हैं उनकी शुद्धि मछली जल को शुद्ध करने वाली भी है और चंचल भी है सुबेदी मत्स्य पर्वत और धर्म पर्वत के द्वारा दुर्निष्ठा एकांतता एक और धर्म का तात्पर्य है श्री प्रिया के हृदय के तत्व को भी पहचानने की क्षमता कहीं धर्म मानी जो गुफा है उस गुफा का जो चिन्ह है वह हाँ हाँ शंख हाँ धर्म धर्म धर्म शंख है आप सही कहें धर्म मानी शंख माने वो विजय का घोष विजय का जो घोष है उसको करने वाला है विजय घोष तो शंख के द्वारा अनिष्ट की निवृत्ति और विजय घोष तो छत्र असी असी मैंने तलवा छत्र आशी ध्वज बल्ली मान एक लता पुष्प अलग है और पुष्प वलम फूल का चूड़ी वो अलग है पुष्प पुष्पवलियम पद्म ऊर्ज रेखा अंकुश बेरी कुंडल मत्स्य पर्वत दर शंख ये सब उसमें विराजमान है छत्रोर्धनुशम अर्धेन्दुआ शक्तिम गेदी पर्वत मत्स्य पर्वत धर्म धर्म ने शंख बिल्कुल सही बताया धर्म ने शंख शंख के द्वारा घोषणा के द्वारा विजय की घोषणा इनको श्री राधिका ये आठ चिन्ह दाहिने में तो श्री प्रिया जी के आठ चिन्ह दाहिने में आठ चरण चिन्ह बाह में विराजमान है जिस समय श्री लाल जी चलते हैं लाल जी के चरण चिन्हों में भी उन्नीस चरण चिन्ह है और श्री प्रिया जी के भी उन्नीस चरण हैं इनमें दस चरण चिन्ह जो हैं वो एक से हैं शिवप्रिया जी में भी हैं और लाल जी में भी हैं तो 19, दूनी अड़तीस अड़तीस में से 10 गए तो बचेंगे 28। और उन 28 में चार चरण चिन्ह जो हैं वो और जोड़ दिए जाए तो चार चरण चिन्ह वे हैं कमंडल माला कुर्म और दंड दंड कमंडल माला और कूर्म। तो दंड का मंडल सन्यास का प्रतीक होकर के विराजमान है।, है वो नाम प्रचार और दंड का महाप्रभु में प्राप्त होने वाला दीर्घ भाव और कूर्म भाव कछुए का जो भाव है तो दीर्घ भाव और कछुए का भाव ये जब प्रियालाल दोनों मिलकर के विराजमान होते हैं एक स्वरूप में उस समय संसार से परम विरक्ति पूर्वक श्री ये तो परम विरक्ति और विरक्ति के साथ साथ जहा पूर्ण भाव और नाम संकीर्तन उनका आश्रय इनको विशेष रूप से श्रीमंद महाप्रभु प्रकट करते हैं तो अट्ठाईस सौ चार बत्तीस ये बत्तीस चरण चिन्ह श्री महाप्रभु के हैं श्री चंद्रभम श्याम सुंदर में 19 चरण चिन्ह है चंदारधम कलशम त्रिकोणी खम माने एक शून्य का चिन्ह गोस्वोदम गाय के खोर का चिन्ह प्रोषकम माने मछली अर्धेन्दु यवम ये एक चरण चिन्ह है एक चरण चिन्ह में है बाम मन या बाई में और शक्तिम गदाम, संदनम बेदी कुंडल मत्स्य दक्ष पद कोणाष्टक स्वस्तिक स्वस्तिक चक्रम छत्र अंकुश ध्वज और पब माने बज बज अब इनकी यदि व्याख्या की जाए बहुत संक्षेप में तो चंद्रधम कैसे है चंद्रधम हाँ हाँ तो ये ग्यारह चरण चिन्ह जो हैं वो श्री लाल जी के दक्षिण में और आठ चरण चिन्ह बाई में फिर आठ चरण चिन्ह प्रिया जी के फिर ग्यारह चरण चिन्ह प्रिया जी के तो चंद्रधम कलशम चंद्रधम को मन को विजय करना मन की कामना सेवा कामना को पूरा करना चंद्रधम कलशम मन रसकलश होकर है, त्रुकों। त्रुकों है के चंद्रारधम कलशम त्रिकोण त्रिकोण का तात्पर्य है कि वे सर्वदा सर्वदा रक्षा करके संपत्ति को प्रदान करने वाले सेवा संपत्ति को प्रदान करने वाले चंद्रधम कलश्यम त्रिकोण धनुषी धनुषि माने धनुष धनुष के द्वारा जो भजन विरोधी वस्तुएं हैं उनका नाश एक लक्ष्यता धनुषी एक लक्ष्यता का एकाग्रता का प्रतीक है चंद्रधम कलशम त्रिकोण धनुषी खम खम माने अनंतता शून्य गोस्व गाय का खुर माने संसार समुद्र पार करना कठिन नहीं है गाय के खुर को जैसे आराम से पार किया जा सकता है चलते चलते ही ऐसे ही गोस्पदम तो चंद्र्धम कलशम त्रिकोण धनसी खम गोषपदम पृष्ठकाम वो मछली अर्धेन्दुम से यवम से बाम मनया इनको धारण कर रहे हैं चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनशि खम गोष्पदम पृष्ठकाम शख अर्धेन्दुम चवम चामया शक्तिम कदम से तो ऐसे ही मन वो जो है चंद्रधम कर्षम तकर्धन शेखम घोषपद पुरुषकम शंखम सभ्य पदे से दक्षिण पदे कोष्टक ये माया के स्वरूप से पार होकर के अष्ट जो माया है उससे पार होकर के श्री योगपीठ में प्रवेश कोणाष्टक स्वस्थिकम माने निरंतर निरंतर गति गतिशीलता स्वस्तिक में निरंतर गतिशीलता है कभी रुकने वाली ये सेवा नहीं है निरंतरता प्राप्त है। करणाष्टकम स्वस्थक चक्रम मैं चक्र से उनका एक छत्र शासन विराजमान हो रहा है तो कोणाष्टकम स्वस्थकम चक्रम छत्र यव अंकुश ध्वज ये उसी तरह से हैं। इन सारे चिन्हों को धारण करते हुए श्री शाम विराजमान तो उन्नीस चरण चंद्र लाल जी के उन्नीस चरण चिन्ह शिव प्रिया जी के जिस समय श्री लालजी प्रिया जी को लेकर के निकुंज मंदिर में पधार रहे हैं उस समय शिव प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय आपके चरण अत्यंत कोमल है कहीं आप पृथ्वी के ऊपर चरण रखोगी तो कहीं घास की कोमल पत्ती कमल की कोमल पत्ती वो आपके चरण में चुढ़ नहीं जाए इसलिए मैंने जहां बड़े चरण चिन्ह रखे हैं उन चरण चिन्हों के ऊपर ही आप चरण चिन्ह रख करके आ तो बध्वा पदा सुपुक्ता नहीं बिलो क्यारंध श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के ऊपर यूं त्यों प्रिया के चरण चिन्ह रखे गए ताकि कोमल जगह चलने पर कहीं कोई भी कंकर कांटा प्रिया को चुभे नहीं चुभ नहीं जाए तो सुप्रता नहीं श्याम सुंदर के जो चरण हैं वो बधु के चरणों से सुप्र होकर के विराजमान हैं उनको देख करके कह रही हैं बोले अरे देख पहले जो अकेले चरण चंद्र दिख रहे थे वो श्याम सुंदर के थे यहां पर फिर जोड़ी जोड़ी से शाम के चरण दिख रहे हैं अर्थात श्री श्याम और प्रिया दोनों साथ साथ गलमिया देकर के चल रहे हैं फिर कहीं जब भूमि आई तो श्री श्याम कहीं प्रिया के चरण में लग नहीं जाए इसलिए पहले स्वयं चल रहे हैं और पीछे से हाथ पकड़ करके प्रिया से कह रही हैं कि आप मेरे चरण चिन्हों के ऊपर ये चरण रख करके आगे बढ़ो और उस समय सारी सखी दर्शन कर रही हैं कि ये तो अद्भुत चरण चिन्ह दिख रहे हैं यहां पर तो 19 चरण चिन्ह की जगह ये 32 कैसे दिखने लगे दूसरी कह रही है नहीं 32 नहीं है उन्नीस श्यामचंदर के हैं 19 लाल जी के हैं अड़तीस हो गए दस कॉमन हैं, अट्ठाईस हो गए और ये चार चरण चिन्ह कहीं हो गए होंगे उत्पन्न हो गए होंगे yeah. <laughs> तो महाप्रभु तो नित्य निकुंज बिलास गुणतम विलास होकर के विराजमान हैं, ऐसे कभी श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है वो महाप्रभु का स्वरूप भी वहां पर प्रकट हो जाता है ऐसे श्री प्रिया लाल दोनों के चरण चिन्ह जब मिलकर के विराजमान हैं तो वहां पर श्री राधा कृष्ण मिल तनु करके जो चरण चिन्ह है वो चरण चिन्ह भी अपूर्व रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो राधा करावचित कोमल बल्लरी के श्रीमद वृंदावन कैसे हैं बोले जहां पर श्री प्रिया जी ने अपने श्री हस्त से जहा सुंदर लताए बोई और ये लताएं निरंतर निरंतर फल फूल रही हैं। ये सारी लताएं श्री किशोरी जी की सखी रूप होकर के विराजमान हैं और इनके इन बल्लियों के एक एक पत्ती एक एक पुष्प एक एक तली इनके द्वारा शिव अपने हाथ से गूथ करके शाम सुंदर के लिए आभूषण तैयार करती हैं, आभूषण तैयार करती हैं। परंतु यदि कभी प्रिया मुक्ता बोए तो श्री राधिका चरण प्राप्त करने से साइज मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है मुक्ति की कामना करना भी कंटक है इसलिए प्रिया के बोने पर तो कांटे उत्पन्न होंगे और लालजी के बोने पर यहां पर भले मुक्ता उत्पन्न हो जाए श्री कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर कोई मोक्ष भले प्राप्त कर ले परंतु श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर मोक्ष की अभिलाषा उसके हृदय से निकल जाएगी मोक्ष रूपी कंटक को त्याग करके फिर सेवा सुख रूपी परम फल को ही वह प्राप्त करेगा तो राधा करावचित श्री राधिका के अपने श्रीअस्त के द्वारा अवचित मानी चुनी गई पल्लव बल्ली के जिसके पत्तों और पंखुड़ियों को भी चुना है ऐसी बल्ली वाली ऐसी लता वाली श्री वृंदावन की ये लताएं हैं ऐसे वृंदावन में और वृंदावन कैसा वृंदावन का वर्णन चल रहा है और श्री वृंदावन कैसे हैं बोले राधा पदाक दिलसत मथुरस स्थली के जहां नुकुंज मंदिर के मार्ग श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के उन्नीस चरण चिन्ह और उनके ऊपर उन्नीस ही फिर प्रकट रूप से विराजमान श्री राधिका के जो चरण चिन्ह है वो चरण चिन्ह जहां पर श्री वृंदावन में अनेक अनेक स्थलों पर प्राप्त होते हैं और कभी 1919 उन्नीस मिलकर के अट्ठाईस और उनमें विलास होने पर जो राधा कृष्ण निवनतम विलास स्वरूप है उस विलास स्वरूप में संसार से परम विरक्ति साधन मार्ग का उपदेश करने के लिए माला नाम का आश्रय और उस प्रेम की दशा में कभी कूम भाव और दीर्घ भाव ये दो जो महाप्रभु के विशेष भाव है कभी दीर्घ माने हाथ पैर चार चार हाथ के हो जाना केवल खाल का आवरण रहे और हड्डियों के जो जोड़ हैं वे खुल जाए वो दीर्घ भाव और कभी कछुआ जैसे अंगों को भीतर छुपा ले इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु कूर्म भाव धारण करके विराजमान तो कूर्म भाव और दीर्घ भाव ये भी कभी प्रकट हो जाए गोरी में दम ज्यादा है सामने कमजोर है श्याम सुंदर में प्रिया जी में उस महाभाव की तीव्रता को सहन करने की सामर्थ है इसलिए प्रिया के श्रीहस्त लंबे नहीं होते हैं विकार को प्राप्त नहीं करते हैं परंत कृष्ण जब श्याम गोरी के भाव को धारण करके बैठते हैं थोड़े कमजोर पड़ते हैं इसलिए हाथ पर लंबे हो जाते हैं या कुल भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो गोरी की अपेक्षा सामने थोड़े कमजोर है इसलिए कुल भाव प्राप्त हो जाता है तो राधा के बिलसत मधुर स्थली के श्री वृंदावन की जो निकुंज मंदिर के जो स्थली है निकुंज मंदिर का जो मार्ग है वह मधुर स्थली वो श्री राधिका के चरण चिन्हों से युक्त हो करके विराजमान है और राधा राधा यशो मुखर मत्त खगावली के श्री राधिका के और श्री कृष्ण के राधिका कृष्ण इन दोनों के यश से मुखर हो करके श्री की खगावली विराजमान है श्री मध्यान्ह में राधा कुंड की कुंज में श्री प्रियालाल दोनों शयन कर रहे हैं अब मध्यान्ह बीत गई है और मध्यान्ह बीतने के बाद में सूर्य पूजन का समय भी व्यतीत हो रहा है अपराध आने वाला है और श्री मुखराजी विचार कर रही हैं बोले अरे जखला विचार कर रही हैं बोले अरे अभी तक राधिका गई बधु गई सूर्य पूजा इनकी पूरी नहीं हुई क्या जब देख करके आती हूं तो जखला आने वाली है तो योग सरकार को जगाना भी है तो जगाने के लिए श्री नुकुंद मंदिर के द्वार के ऊपर बैठ करके काल में भी श्री शुक सारे दोनों की दोनों श्री जुगल सरकार की जय हो जय हो करके स्तुति करती हैं और दोनों शुक सारिका आपस में मिथ्या कलह करती हैं सारिका कहती है अरे शुक चुप रहे हमारी राजका की जो महिमा है वो महिमा अद्भुत होकर के विराजमान श्री शुक कहते हैं कि मेरे श्री श्याम सुंदर आज हरि हैं वे श्री श्याम सुंदर गोपी हरि हैं, वे बनहारी हैं उनकी आराधना उनकी जो महिमा है उसको कौन प्राप्त कर सकता है सारका कहती है चुप रहे, तेरी श्याम सुंदर की महिमा सुन ली हमारी राधिका की महिमा ऐसी है कि उनके रा शब्द का उच्चारण मात्र सुन करके श्याम सुंदर मोहित तो हो जाते हैं ऐसे सारिका श्री किशोर की महिमा का और शुक्र जब श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करते हैं उस समय श्री युवा सरकार जागते हैं और युवा सरकार जाग करके उस समय श्री सारिका को बुलाते हैं सारिका मेरे पास में आ मेरे पास में आ और वो सारिका करके श्री श्याम के चरणों में आकर के जो प्रणाम करती हैं आप सारिका के माथे के ऊपर हाथ रखकर के कहते हैं कि सौभाग्यवती भव सदा सुहागल होकर के तू विराजमान हो जब सुख आकर के प्रणाम करते हैं श्री किशोर जी के श्री चरणारिंद में श्री किशोरी जो सुख को आशीर्वाद देती हैं हे सुख तुम चिरजीवी होकर के लालजी के गुरु का गायन करो उनके वैभव का भी गायन करो और उनके माधुर्य का भी तुम अपू रूप में गायन करो देखो मैं बताती हूं लाल जी के ये गुण है और उस को लीला सुख को अपना प्रिय शिष्य बना करके श्री किशोरी जो लीला सुख को कृष्ण के उन गुणों को सुनाती हैं जो उनके अपने हृदय के अनुभव है उन अपने हृदय के अनुभव के अनुसार श्री श्याम सुंदर के श्री श्याम अद्भुत होकर के विराजमान हैं ऊपर से वे कहीं बहुत नायक दिखते हैं परंतु तो मैं जानती हूं कि श्री श्याम किसी अन्य नायिका के पास में भी होते हैं तो उनका चित्त मिज में ही सना पड़ा रहता है मेरा ही स्मरण करते हुए वे सदा विराजमान होते हैं और वे ऐसे उदार हैं जैसे ही अन्य नायिका से उनको फुर्सत मिलती है उनके प्रेम का पोषण करके जल्दी से वे मेरे पास में दौड़े हुए चले आते हैं उनको यह भी होश नहीं रहता है कि मेरी पाग कहीं लटपटी हो रही है मेरी माला मरगजी हो रही है तो मरगजी माला लटपटी पाग तेरे बिखरे हुए तलक बिखरी हुई अलग टूटी हुई आभरण उनको धारण किए हुए पीख के चिन्ह धारण किए हुए मस्तक के ऊपर अलता इत्यादि के चिन्हों को धारण किए हुए दौड़े हुए मिलन के चिन्हों को धारण किए हुए श्री श्याम मेरे पास में दौड़ करके चले आते तो उनकी अद्भुतता विराजमान है ऐसी प्रेम प्रेमवशता ऊपर से भी बहुनायक दिख रहे हैं परतु एक राशि की बात अरे शुक्त तुझे सिखाती ये का नहीं किया कि वे बहुनायक होते हुए भी उनकी एकमात्र मुझ में ही है ये वृद्ध धर्माश्रयता बहुनायकता और अनन्याता ये दोनों एक काल में जो प्राप्त होती है वो कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होती है ऐसे शिवप्रिया जी लाल जी के गुणों का गायन करती है प्यारे के गुणों का गायन करती हैं और जो निज अनुभव है उस निज अनुभव को भी वर्णन किए बिना नहीं रहती हैं क्योंकि सखी मंजरियों के साथ में शिवप्रिया का चित्त एकदम मिला हुआ है और वे गोपनीय से गोपनीय बात भी कह देती हैं है ददातीक्षाति पृथ्वती भूमते भोजयते ये जो सक्षिप के लक्षण है वो सक्षिप के लक्षण उनमें सहज रूप में प्रकट होते इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर श्री के अत्यंत अत्यंत जो गुण है उनको निरूपण करते हैं कि मैं अपने अनुभव की गुढ़ बात अरे सारे का तुझे बताते बताता हूं कि ऊपर से देखने में श्री प्रिया कहीं कठोर दिखती हैं मांगनी दिखती हैं परंतु भीतर से सर्वात्मना उनका जैसा समर्पण है ऐसा समर्पण और कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है ऐसा समर्पण ऊपर से वो भानता धारण किए हुए हैं परंतु भीतर से सर्वात्मना न समर्पण और तनिक्षा मैं टेढ़ा हो जाऊं तो वे एकदम व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुल होकर के सखी के पैरों को पकड़ने लगती हैं कि अरे सखी मोई मिलाए देरी मिलाए देरी प्रेम वैचित्र दशा में भी वे प्रार्थना करती हैं कि मुझे किसी तरह से शांत सुंदर से मिला दे इस समय तू ही मेरी एकमात्र आधार हो करके विराजमान तो अपने निज के अंतरंग अनुभवों को जिस तरह से श्री प्रियालाल लाल सुख सारिका को सिखाते हैं वो अद्भुत होकर के विराजमान और श्री प्रिया जी को लालजी ने जो गुण सुन लालजी के जो गुण सिखाए सुख को और सारिका को श्री लालजी ने प्रिया के जिन गुणों का वर्णन सिखाया उनको ये वृंदावन के सुख सारिका गायन करते हैं राधा यशो मुखर मत खगावली के राधिका के यश में ही मुखर होकर के ये खगावली वृंदावन की खगावली गायन कर रही है ऐसे श्री राधिका के बिहार विपिन में बिहार का तात्पर्य है जहां अंग संग सहित जितने भी अन्य अन्य परस्पर सुख देने वाली जो वस्तुएं हैं उनका जहां वर्णन हो रहा है उनका जहां गायन हो रहा है ऐसे बिहार के विपिन में रमता मनो में मेरा मन निरंतर निरंतर रमण करे वन में रमण करें तो वृंदावन की सामान्य जो विशेषता उनको त्याग करके जो अत्यंत उनको एक तरफ रख करके जो अत्यंत गुणतम की राशि जो विशेषताएं हैं उनकी ओर संकेत करते हुए शिवप्रिया जी से प्रार्थना करे है कि हे शिवप्रिय आपके वृंदावन में, में मेरा मन लगे और की महिमा का गायन किया गया है कि राधा करावचित कोमल करावचित पल्लव बल्लरी के श्री राधिका के कमल, उनसे अवचित माने चुनी हुई सुंदर पल्लव सुंदर पंखुड़ी जहां पर विराजमान है ऐसी दिव्य लताएं जहां पर विराजमान जिन लताओं की क्योंकि राधिका ने उनको बोया है इसलिए इन लताओं की यह विशेषता कि यहां पर कोई भी लता किसी भी तरीके के पुष्प को देने में समर्थ जगत में संबंध नहीं है ने बोया है इससे कोई भी लता कोई भी वृक्ष को देने में कोई भी फल को देने में वो पुष्प को देने में समर्थ है और प्रत्येक लता प्रत्येक ऋतु में या ऋतु के अधीन अधीन लता नहीं है लीला के अधीन जब जिस पुष्प की आवश्यकता है वैसा ही पुष्प वहां प्रकट हो जाएगा तो श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के तो सब पुष्प सब फल प्रत्येक लता में जहां प्राप्त हो प्रत्येक वृक्ष में सब काल में प्राप्त हो तो राधा करावचित पल्लव बल्लरी के श्री राधिका के कर से युक्त सुंदर बोलो श्री मन मोहन लाल की जय जय जय श्री राधिका के करावचित पल्लव बल्लरी के सुंदर पल्लव जो बल्लरी हैं वो शोभा को प्राप्त हो रही हैं और शिव कैसे हैं राधा पदांक बिलसत मधुरस्थली के श्री राधिका के चरण चिन्हों से युक्त जहां पर सुंदर मधुर स्थली विराजमान है श्री राधिका के पदांक चरण चिन्ह उन्नीस चरण चिन्ह श्री राधिका के उन्नीस चरण चिन्ह श्री लाल जी के उनसे युक्त होकर के जहां सुंदर स्थली विराजमान है फिर राधा पदांक राधा करामचित्र पल्लव बल्लरी के इसके द्वारा कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि श्री प्रिया जी के पदाघात से जहां पर अशोक वृक्ष खिल रहे कभी प्रौड़ी है कि प्रमुदा के पल्ल पदाघात से अशोक वृक्ष खिलते हैं प्रमुदा के गंडूश शेख से मनकुल्ला करने से जो बकुल का पुष्प है वो खिलता है तुम्हाराओं के से आम का वृक्ष जो है वो आम का वृक्ष कहीं खिलता है और जहां तुम्हाराओं के स्पर्श से कदम का वृक्ष उसमें पुष्प आते हैं तो जहां पर पदाघास से कदम अशोक जहां गंडूश सेक से बकुल पर से आम और स्पर्श से कदम ये विकसित होकर के विराजमान ऐसे पीछे है पीछे है सो so, तो स्पर्श से जहां कदम वृक्ष अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसा श्री वृंदावन है तो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री राधिका के कर कर के द्वारा श्री श्रीहस्त के द्वारा जहां कदम वृक्ष खिल हैं जहां पदाघात के द्वारा अशोक का वृक्ष खिल रहा है जहां गंडू शिशेख के द्वारा बकुल का पुष्प खिल हैं जहां पर द्वारा आम में बोर आ रही है इस प्रकार श्री वृंदावन श्री किशोरी जी की कृपा के द्वारा किशोरी जी के स्पर्श को प्राप्त करके यहाँ के पुष्प खिल रहे हैं वृक्ष खिल रहे हैं राधा करावचित पल्लव बल्लरी के यहाँ की लता बल्लरी खिल रही हैं। और राधा पदांक बिल्सन मधुर स्थली के श्री राधिका के चरणों के द्वारा जहाँ मधुर स्थली प्रकाशित हो रही है अब कभी आंख मचौनी लीला हो रही है और आंख मचौनी लीला में श्री लालजी छिपे परंतु लालजी के छिपे हुए होने पर जो भ्रमर हैं वो उस कुंज की ओर ही दौड़ते हुए चले जा रहे हैं इसी तरह से शिवप्रिया जी देख रही हैं ये रंगड़ी हरिणी इस विशेष कुंज की ओर क्यों दौड़ रही है इसी तरह से देखती हैं कि ये कलापक नाम करके जो मृग है मयूर है वो इस कुंज के द्वार पर ही क्यों नाच रहा है तो तुरंत तो पहचानने में आ जाते हैं कि चोर यही छिपा है <laughs> तो की लीला में श्री श्याम सुंदर को श्री किशोर जी को श्याम सुंदर को ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है क्योंकि अंग से विसर्पित जो अंग गंध है मयूर कलापक मयूर वो घनश्याम को देख करके नाच रहा है और रंगणी जो हरिणी है वह भी श्री श्याम सुंदर की ओर ही आकर्षित हो करके मृगहरा श्याम सुंदर है मघेरा मघेरा गांव भी है अपने गोवर्धन जाओ तो बीच में मघेरा पड़ता है मृगहरा उसका नाम ही है मृगहरा श्याम सुंदर को देख करके सारे मृग वहां इकट्ठित हो जाते हैं इसलिए मृगहरा वो मघे मृगहरा का बिगड़ करके मघेरा हो गया तो वो मृग हरा जो है ये मृग भी श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होते हैं तो प्रिया को उस समय हाइड एंड सीख ये जो खेल है आंख निचौने का जो खेल उसमें श्याम सुंदर को ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होती है और जल्दी से ढूंढ लेती है श्री श्याम सुंदर भी जब प्रिया को पकड़ लेती हैं तो प्रिया के छिपने का अवसर आता है और श्याम सुंदर के ढूंढने का अवसर आता है जैसे ही प्रिया ने श्री कुंज में विशेष कुंज में प्रवेश किया प्रवेश विशेष कुंज में प्रवेश करते ही वहां पर जो कदम का वृक्ष है वो एकदम खुल गया आपके अरे चार मिनट पहले पांच मिनट पहले तो इस कदम में इतने फूल नहीं थे एक एकाएक कैसे आगे जरूर शिव प्रिया ने इस कदम कुंज में प्रवेश किया होगा जिनके स्पर्श को प्राप्त करके ये कदम पुष्प एकदम खिल गया है तो स्पर्श को प्राप्त करके श्री कदम वृक्ष एकदम खुलता हुआ चला जा रहा है ऐसे ही एकाएक इस एक आम्र वृक्ष में कैसे बौर आ गई जरूर श्री प्रिया ने पर किया होगा इसलिए इसमें इतनी इसमें इतने कमल खिल हैं इसमें पुष्प इतने खिल रहे हैं और गंडू शेख से ये बकुल कैसे खिल रहा है पवा हाथ से ये अशोक कैसे खिल रहा है प्रिया जरूर ही गई होंगी तो उनके चरण की ठोकर इस वृक्ष को लगी होगी जिसके कारण ये अशोक इतनी जल्दी खिल गया है तो प्रिया को लालजी को ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती है जल्दी से उसे ढूंढ लेती है तो राधा पदांक बिलसत के स्थली व्याख्या हुई कि श्री राधिका के पदांक से यह मधुरस्थली सुशोभित हो रही है अथवा जहां श्री राधिका के उन्नीस चरण चिन्ह उन्नीस चरण चिन्ह श्री प्रिय के और मिलकर के बत्तीस चरण चिन्ह जहां अद्भुत रूप से प्रकट हो रहे हैं वे मधुर स्थली जहां सुशोभित हो रही है और यार राधा यशो मुखर मत खगावली के श्री राधिका के यश से जहां खगावली मुखर हो रही है क्योंकि श्री प्रिया ने अपने अंतरंग अनुभव को जो उस खगावली को बताया उसको सुन करके वो खगावली अप से गायन कर रही है और श्री कृष्ण ने जो अपने अंतरंग अनुभव को बताया उसको सुन करके वो सारे का श्री प्रिया के अद्भुत गुणों का गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं कि प्रिया में माननी होकर के भी कैसा समर्पण और श्री लाल जी में बहुनायक होते हुए भी कैसे अनन्न्यता प्राप्त है ये वृद्ध धर्माश्रयता प्रिया में भी और श्री लाल जी में भी ये वृद्ध धर्माश्रयता कैसे प्राप्त हो रही है इसको कहीं दिखा रहे हैं तो राधा यशो मुखर मत खली के उनकी खगावली जहां राधिका के यश के द्वारा मुखर हो रही है राधा बिहार विपिन रमता मनो में ऐसे श्री राधिका के बिहार विपिन में मेरा मन निरंतर निरंतर रमण करे बिहार विपिन में मेरा मन निरंतर निरंतर रमण करे बिहार का तात्पर्य है कि जहां अंतरंग बिहार होते हुए विराजमान है लीला और बिहार लीला में कहीं उपसंभोग और बिहार में मुख्य संभोग ये दोनों जहां परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं, ऐसे शिवराधा बिहार में राधा बिहार के इस विपिन्न में मेरा मन निरंतर निरंतर रमण करे तो अनेक अनेक जो भाव उनको बड़े सरल प्रकार से बड़े मधुर प्रकार से संकेत रूप में उन सारी भावों को कहीं प्रस्तुत कर अब एक लीला का आगे वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णाम चल बिगाड़ मितिर हस्र रजनी सखीयाव देती सुतेह मानम कदा रसद केल कदम जातम ये सखी गण भी प्रयास करने में बड़ी कुशल है प्रयास करने में मानती नहीं है खूब कुशल है श्री जो आप किसी सखी से कहती हैं के कृष्णाम चल बिगा मितीरता हम इता क्या अरे सखी ललता अरे हितु सखी हितू सखी जी कह रही है ललता जी कह रही है विशाखा से कह रही है किसी भी सखी से कह रही है कि अरे चल कृष्णामतम विगाट हूं कृष्णा माने यमुना यमुना के जल में स्नान करने के लिए हम चलें और सखी मज हंसी करती हुई कह रही हैं बोल अरे सखी कृष्ण के साथ में बिहार करने के लिए जाना चाहती है अभी रुक जा रुक जा अभी प्रदोष में देर है श्याम सुदर की बंसी बचेगी तब अपन चलेंगे श्री राधा ने कहा कि कृष्णा में मनुष्य यमुना उन के अमृत में बिगाड ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाने के लिए इतनी अरे जिस समय मुझसे कहा तो हे श्री राधिके वो कब अवसर होगा कि जब मैं आपके साथ में प्रयास करती हुई कहूंगी कि मौका यही दो वस्तु हैं तो आप कहोगे चल यमुना जी में स्नान करने के लिए जा जाहू जा चलें उस समय अहम मैं हे में आपको उत्तर देती हुई कहूंगी कि ताबत सहस्व रजनी देती बोले अरे सखी जब तक रात्रि आती है तब तक, तक जरा धीरे धारण कर रात्रि आने दे तब चलेंगे अश्विप्रिया जी सब समझती है ये सखी मेरी हंसी कर रही है ये सखियों में तो सामर्थ्य है मंजरी नहीं करती है मंजरी में तो सरदार दास का भाव है परंतु सखियों में कभी समानता का भाव है समानता के भाव में सखी श्री प्रिया जी के साथ में भी परस कर लेती तो सखी का पर्यास है मंजरी कहीं गौरव के कारण प्रयास एकाएक नहीं करती है तावत साहस रजनी सखी यावत देती अरे सखी सखी के वचन सखी से हैं कि रजनी यावत एती जब तक रात्रि आती है तब तक तुझे धैर्य धारण करना पड़ेगा तब तो मैं तुझे रास मंडल में प्रवेश कराऊंगी रास मंडल में रासस्थली में मैं तुझे ले जाऊंगी से, ऐसे हे श्री राधिक भ्रष्वान सुते मैं सुता। तब में मानम, आप मेरा मान करेंगी उस समय मेरे कंधे के ऊपर थपकी देती हुई अरे दे। मैंने कब कहा कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हूं मैंने भी तो ये कहा कि मैंने मैंने मैं तो यही समझी समझी जो समझे वो मैंने कह दिया ऐसे सखी आपस में परिहास कर रही हैं तो अपने आप में एक लीला का दर्शन दिग्दर्शन करा रहे हैं कि थम ब्यास से ऐसा कह करके श्री दुष्वानुता कब हंसकर के मानम मुझे सम्मान प्रदान करेंगी और कह रही हैं चल चल इसी समय हम श्री यमुना के किनारे चले यमुना की किनारे चल, चल करके मैं तो अः रास में अवसार करने की बात नहीं है मैं तो इस समय यमुना में स्नान करने के लिए हम मैं तो जाने की बात कह रही थी ऐसा कहकर के मानम तब मैं हे श्री राधिके आपके सम्मान को प्राप्त करूंगी और सम्मान को प्राप्त करके जब श्री राधिका वहां पहुंचती है श्री यमुना जी के किनारे वहीं श्री श्याम सुंदर आप सखियों के साथ में आप स्वयं पधारते हैं और श्री प्रिया लाल इन दोनों में अपूर्ण रूप से जल केली लीला व्यातक्षी लीला उनको करते हुए विराजमान होते हैं व्यातक्षी का मतलब है हाथ के छपका दे करके और आपस में युद्ध करना वो व्यातुखी छीटाओं के द्वारा युद्ध वो व्यातुखी लीला उसको मैं कब सुता इस प्रकार हंस करके कब मैं मान प्राप्त करूंगी आप मेरा सम्मान करोगे और फिर मुझसे कहोगी कि चल चल मैंने जो कहा वो अपन करती है और सखी सर्वदा सर्वदा वैसा करने के लिए ही तैयार है मानम रसद रसद जातम ऐसे अपूर्व अपूर्व रसमई उस केली समूह उससे उत्पन्न होने वाले मान को मैं कब प्राप्त करूंगी रसद के लिए रस को प्रदान करने वाली जो केली है उस केली के समूह को उत्पन्न करने वाले सम्मान को मैं कब प्राप्त करूंगी अर्थात मेरे माध्यम से आप श्री रस केली करने में कब प्रवृत्त होगी श्री राधिका द्वारा कृष्णाम चल श्री राधिका ने सखी से कहा अरे सखी चल पनघट पे चलती हैं बिगाड़ू जल के लिए करने के लिए पन पर चलती हैं, यमुना जी के किनारे चलती हैं उस समय कृष्णाम का कृष्णा का अर्थ यमुना न लेकर के सखी प्रयास करती करी हैं। बोले कृष्ण रूपी अमृत में अब अवगहन करने के लिए जाना है तो आदि सखी जरा विश्राम कर पावत सहस तब तक सहन कर रजनी सखी याव देती पुर्दोष काल आने दे शाम सुंदर की वंशी बजेगी उस समय मैं तुझे रास मंडल में अभिसार कराऊंगी ये जिससे मैं कहा उस समय कहती हैं अरे तुझे तो एक ही चीज सूझती है मैंने कब श्याम सुंदर से बात कही अपने भाव की अव्यथा करते हुए कह रही हैं मैंने कब कृष्ण का नाम लिया था मैं तो कृष्णा यमुना की बात कर रही थी श्री सखी कह रही है अरे सखी तेरी राजी है तो चल ब्याह से तेरी उत्कंठा मैंने जाल ली जाल ली तू में कृष्णा में कृष्ण में ही अवगहन करना चाहती है कृष्णा कृष्णावगाहन करना चाहती है चल चल ऐसा कहकर के श्री राधिका के साथ में जिस समय में पढ़ा लूंगी उस समय हे श्री राधिके आप सख्य प्रीति में अपने लीला कमल से अपने श्रीहस्त से श्रीहस्त रूपी कमल से मेरा तारण करती हुई मेरे कंधे के ऊपर चपत लगाती हुई कब कहोगी कि अरे व्यास से सुते के मानम अरे तेरे अलावा मेरी इच्छा को पूरा करने वाला और कौन है ऐसे मुझे सम्मान प्रदान करोगी तब मैं कदा रसद केले कदम जातम आपके रसद केले कदम को रसद रस प्रदान करने वाली जो केले हैं उनके समूह को कदम जात मे समूह को ऐसे मान को मैं कब प्राप्त करूंगी आपसे ऐसे सम्मान को कब प्राप्त करूंगी ऐसे जो नवसखी है वो नवसखी भी वहां कह रही है और कभी कभी जो मंजरीगण हैं, उन मंजरीगणों में भी कभी कभी प्राय मंजिलीगण दास्य भाव को ही रखती हैं, परंतु तो कभी कभी उनमें सक्षिप रीति की असंकोच बुद्धि के कहीं आभास प्रकट हो जाती हैं। सक्षिप असंकोच बुद्धि प्राय सखी गणों में है मंजिली में सदा अनुकूलता की भावना ही विराजमान है परंतु तो कभी कभी प्राण सखी और नृत्य सखी अर्थात जो मंजरी हैं उन प्राण और नित्य सखी इनमें भी कभी कभी जो नृत्य सखी है सखियों में भी कभी कभी परहास करने की प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है जो साधन संध्या प्राण सखी उनमें तो प्राय दाशी भाव ही रहेगा परंतु जो श्रीरूप रति मंजरी आदि जो मंजरी है प्राण सखीगण उन प्राण सखीगण में भी भार उत्पन्न हो जाएगा बुद्धि भी उनमें किंचित मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो हे सखी रसद केल कदम कुंजन रस को प्रदान करने वाली रस का विस्तार करने वाली केल कदम केली का जो समूह है उसके जातम उसके समूह को ऐसे मांग को मैं कब प्राप्त करूंगी अपादांगुली निहित दृष्ट मतत्रु हूं दूराद उदीक्ष रसकेन्द्र मुखेन्द्र बिंबम दीक्षे चलत पद गतिम चलताभिरा झंकार नुपुर हे राधाम बोले अश्री प्रिया जी की नूपुर ध्वनि उनकी वंदना कर रहे हैं नूपुर धनी की यहां ध्यान कर रहे हैं किशोरी है जी आपके जो मधुर रूप में गमन करना है उस समय झंकार नूपुर आपके नूपुर से अपूर्व जो झंकार हो रही है उस ऐसी अभिराम परम सुंदर श्री राधिका का कव में दर्शन करूंगी पादांगुली निहित दृष्टि हे श्री राधिके शाम सुंदर के आगमन की आप प्रतीक्षा कर रही हो तनिक चिड़िया भी उड़ती है कोई कुंज की डाली भी पत्ती भी खनकती है आप उत्सुक होकर के देखने लगती हैं कि अरे प्यारे आ तो नहीं गए ऐसी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो वासक सज्जा स्वरूप में श्रृंगार धारण करके श्री कुंज को अपूर्ण से सजा करके सखियों को आदेश दे करके आप विराजमान है सखी सुंदर जो बकुल उससे नुकुंज मंदिर जो है उसकी सुंदर तू सजाकर द्वार के ऊपर सुंदर आम की जो बंदरवार है उसको सजा नुकुंज को पुष्पों के द्वारा पुष्प की लड़ियों उसके द्वारा सुंदर सजा करके विराजमान हो शैया के पास में सुंदर पान पात्र रख प्यारे जब आए तो वे तेरे नुकुंज मंदिर को सजाने की कुशलता की प्रशंसा किए हुए नहीं रहे शैया उसके ऊपर सुंदर कमल के जो पत्ता उनको चुन करके सुंदर तकिया उनको बना करके अभी सखी स्थापित कर सुंदर ऐसे श्रृंगार धारण करके आप विराजमान हैं प्रतीक्षा में और जैसे ही श्री श्यामचंद्र आते हैं वैसे ही प्यारों को देखते ही आप में मान भाव प्रकट हो जाता है सहज जो मान है वो सहज मान भाव प्रकट हो जाता है उस समय श्याम सुंदर से आख से चो करके तो देख नहीं सकते हैं माननी भाव धारण करके लज्जा में अपने मुख को जो नीचे झुकाती हैं श्री श्याम सुंदर भी बड़े विनम्र होकर के शिवप्रिया के पास में आ रहे हैं तो प्रिया के नख रूपी के ऊपर श्याम सुंदर का प्रतिबिंब प्रिया के नख में पड़ रहा है और मानो अपने नखमुकुर में ही श्री श्या सुंदर की रूप माधुरी अपलक दर्शन कर रही हैं ऊपर से दिखा रही हैं है बांता और प्यारे के दर्शन इनको सहेज प्राप्त होते हुए चले जा रहे हैं तो पादामी निहित तो दृष्टि अपने चरणों की अंगुली पर ही दृष्टि श्री प्रिया जी ने लगा रखी है तो एक और लज्जा के भाव के कारण चरण के ऊपर दृष्टि लगा करके विराजमान है और दूसरी ओर चरणों के नख में श्री श्याम सुंदर की पृथ्वी में रहा है इसलिए प्यारे के दर्शन से वंचित भी नहीं इस प्रकार पूर्वक यह अवस्था भाव का दृष्टांत है पूर्वक अपने भाव को छुपाते हुए श्री प्रिया विराजमान है पादुली नेत दृष्टि अपत्र विष्णु हूं जहां लज्जा से युक्त होकर के अपत्र माने लज्जा अपत्र विष्णु हूं माने लज्जा से युक्त होकर के आप विराजमान हो और लज्जा से युक्त होकर के लज्जा के कारण नीचे मुख करती हैं तो श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा परंतु लीला शक्ति अपने आप ही ऐसी सुविधा प्रदान कर देती हैं कि श्याम सुंदर की जो प्रतिबिंब है वो शिवप्रिया के अंगुष्ठ में प्रिया के नखों में वो श्याम सुंदर का प्रतिमा प्रतीत हो रहा है और उसका दर्शन करके वे बड़ी आनंदित हो रही हैं अपत प्रष्णु रोमांचित हो रही हैं तो लज्जा से युक्त हो करके शुक्रिया विराजमान है पादंगुली नित्र दृष्टि और अपत विष्णु मान लज्जा की भी रक्षा हो रही है और प्यारे का दर्शन भी हो रहा है दूरा उदीक्ष रसकेन्द्र मुखेंद्र बिंबू श्री रसकेन्द्र श्याम उनके मुखबिंब को दूर से ही दर्शन कर रही हैं क्योंकि निरंतर निरंतर श्याम का प्रतिबिंब हो रहा है इसी का कहीं वर्णन किया कि कर मुदुरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाय कच्छे उंगली हाँ, आ, तो के श्री प्रिया उस समय मान धारण करके बैठी हैं प्यारे से मुंह फेर करके परंतु तो हाथ में जो आरसी धारण कर रखी है उस आरसी में शाम सुंदर का प्रतिबंध आ रहा है तो ऊपर से दिखा रही है मान और भीतर से कर्मुद्री की आरसी में प्यारे का दर्शन भी करती आती है तो कर्ण मुद्री की आरसी प्रतिनिधित्व हुआ है जहां अपलक दृष्टि लगा करके वे देख रही हैं और मान धारण करते हुए भी प्यारे का मेत्र से मेत्र मिलाकर के दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। पीठ दिए निधरक लखे अपलक नंद कुमार पीठ देने पर भी अपलक लखे बिना फलक झुकाए श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं निधरक बेधड़क होकर के नंद कुमार का दर्शन कर रही हैं कर्मदुरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यपाये पीठ दिए निधरक लखे अफुल नंद कुमार निधरक होकर के अपलक होकर के श्री नंद कुमार का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो पादांगुली निहित दृष्टि पादांगुली में श्याम सुंदर का प्रतिम्ब पड़ रहा है उसमें दृष्टि डाल रही हैं। अपत्र प्रश्नों को लज्जा भी उदय हो रही है दू रात रस्केंद्र मुखेंद्र बिंबम रस्केंद्र श्री श्याम सुंदर उनके मुख को दूर से ही देख रही है हे श्री राधिके ऐसे आपके रूप माधुरी का कब मैं दर्शन करूंगी वीक्षे चलत पद गतिम कब मैं आपका दर्शन करूंगी चलत पद गतिम आप मधुर रूप में गमन कर रही हैं चरताभ्रामम आपके अभिराम चरित्र सर्वत्र सर्वत्र प्रकट हो रहे हैं झंकार नुपुरम और आपके नूपुर की जो झणत्कार है वो झणत्कार प्रकट हो रही है ऐसी हेश्वरादि के आपके मुख का कव में दर्शन करती हुई विराजमान होंगे तो यहाँ अवस्था में शिवप्रिया मिथ्या मान धारण करती हुई जब विराजमान हैं श्याम सुंदर के दूर से ही प्रतिबिंब शिवप्रिया के चरण नख में भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं उस समय प्यारे के दर्शन करने की उत्कंठा भी पूर्ण हो रही है साथ के साथ में सहज माननीय रूप वो भी प्रकट हो रहा है जब श्री श्याम कहीं रुक जाए उस समय उठकर के आप जब चलते हैं तो चलते समय या कहीं नुगुण जो है अपने चरण उनकी कहीं बैठक को थोड़ा सा बदलती हैं तो बैठक को बदलते समय आपके नूपुर से जो अपूर्व झणत्कार होती है ऐसे झणत्कार आपके नूपुर की उस ध्वनि को मैं सुनूंगी उसको सुनने के लिए कंत व्याकुल झंकार नुपुर बतकर राधिका का कव में दर्शन करूंगी कब दर्शन करूंगी और इसी में इसी प्रसंग में एक लीला का और वर्णन करे हैं उज्जागरम रसिक नागर संग रंगई कुंजोदी नुमुदारे मधु ना राधे कथा शिमत कर लाले हे श्री किशोरी जू उजागरम रसिक नागर संग रंगई आपने पूरी रात्रि रसिक नागर जो परम रसिक हैं सेवा प्रवीर होकर के विराजमान है उनका नाम है आ, आ, नागर जो सेवा में प्रवीर है उसका नाम है नागर और रसिक का तात्पर्य है नित्य नित्य रस का वृद्धि करने वाला श्री प्रिया उनको सुख प्रदान करने में ही जिसके हृदय में परम परम उल्लास है ऐसी जो रसिक नागर हैं उनके साथ में उजागर रात्रि भर आपने जागरण किया है कुंजो दर श्री कुंज मंदिर में नुमुदार रजन्याम रात्रि में आपने प्यारे के साथ में जागरण किया है उस समय सुस्ना पिता पे मधुना हुए और रसमें ही आप डूबी हुई जब शयन कर रही हैं तो सुस्ना पिता पे मधु नहीं मधु माने जो मिलन रस है उस मिलन रस में ही आप स्नान करके जब शयन कर रही हैं तात्वम और रस का ही भोजन कर रही हैं रस में ही स्नान किए हुए हैं रस का ही आस्वद लेती हुई जब आप शयन कर रही हैं ऐसी हे है राधे कदा स्वपशी मत कर लाल तांगी मैं आपको कब शयन कराऊंगी और मत कर लाल आपके चरण उनको धीरे धीरे कब दबाती हुई ये दासी विराजमान होगी जहां पर श्री प्रिया को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है श्वास समझे मुख बोल वो चलत नैन मुख मौन और थोड़ी सौ ए लगी या सुख समझे कौन आ? आ? आ? में निया को कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है वहां श्वास समझ, प्रिया की श्वास की गति को समझ करके ये सखी इतनी रसपुर हैं कि ये पहचान जाती हैं कि प्रिया को इस समय किस चीज की जरूरत है क्या. श्वास समझ श्वास के द्वारा समझ है प्रिया की श्वास की गति उनके द्वारा समझती हैं कि इनको इस समय किस चीज की जरूरत है श्वास समझ सुर बोलवो कभी बेसुर नहीं बोलेंगे सदा सुर में सुर मिलाकर के बोलेंगे श्वास समझ सुर बोलवो सुर में बोलने का मतलब है सुख सुखी भाव ही इनमें विराजमान है और सदा इनकी चेष्टा ऐसी है है की कि वे रस को वाला जो स्वर उसको ही बोलती हैं स्वास समझे। सुर बोल बो। स्वास सुर से प्रिया लाल की इच्छा को पहचानती हैं अब प्रिया अलसाई हुई है श्रमित है मुख से बोलने में कितना कष्ट होगा इसलिए ये सखी स्वास समझ करके कि इस समय गर्मी लग रही है इस समय ठंड लग रही है कब ओढ़ाना है कब जो ओढ़नी है उसको दूर करनी है यदि व्यवस्था में कभी श्री प्रिया के कर्कपल्लभ श्याम सुंदर के कर्कपल्लभ से अलग हो रहे हैं तो कमल से कमल मिलाती हुई ये सखी सर्वदा बिराई शिवप्रिया को अधिकाधिक सुंदरतम रस की जो परिस्थितियां हैं वे अनुकूल रूप में प्राप्त हों इसके लिए यदि कभी विवशता में विकल्प में यदि कहीं कोई लट आ रही है नेत्र के ऊपर तो अपनी खास से जल्दी से शिवप्रिया की लट को दूर करती हुई विराजमान कोई बंदर बार की कोई माला टूट करके लंबी आ रही है और श्री प्रिया लाल के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रही है उसको कैसे दूर करना कोई लट आ रही है उसको कैसे पुनः तांग के ऊपर चढ़ान कितनी सेवा कितना विचार कि हर हाँ कहीं दर्शन करने में कठिनाई नहीं हो जाए श्री प्रिया की श्वास मात्र जो है प्रिया ने जरासी की समझ रही है कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है कोई लट बीच में आ रही है प्रिया को लालजी का दर्शन नहीं हो पा रहा है तुरंत तो ही उस बाधा को दूर करती समझ मुख से बोलने की जरूरत नहीं है इशारे से केवल उनकी भंगिमा मात्र से समझती है और सुर बोल वो सरना सुर में बोलना बेसुरी नहीं बोलना रस को बढ़ाने वाला संगीत जो राग को बढ़ाने वाला संगीत है वो ही ही बोलती है स्वास समुझी सुर बोलवो तत्सुख सुखी भाव का परा की था यहां पर प्राप्त है सुर बोलवो सुर में बोलना और चलत नैन दूसरे को भी इशारा करना करना है तो वहां पर मुख से बोलने की जरूरत नहीं है जो अग्रवर्तनी सखी है वे अनुवर्तनी को आदेश भी जो प्रदान करेंगी वो से आद, आदेश प्रदान करेंगी चलो मित्र के द्वारा आद, आदेश प्रदान कर रही हैं कि देख वहां का पर्दा ठीक कर दे वहां से कहीं धूप जो रोशनी वो शिवप्रिया को कष्ट प्रदान कर रही है शैया के ऊपर तकिया के ऊपर जो पुष्प बिछे हैं उनमें कहीं कोई पंखुड़ी कहीं अटक रही दिखे तो से बोलने की जरूरत नहीं है चलत नैन ये कर ये कर ये कर सारा आदेश वहां नेत्रों के द्वारा ही दिया जा रहा है बोलने से शिवप्रिया की नींद नहीं खुल जाए चलत नैन और मुख मौन स्वास्थ्य सुर बोलवो चलतमैन मुख मोन और थोड़ी सो ए लगी चरण दबा रही है चरण पोलोट रही है चुपका रखी है प्रिया को मुख से जरूरत नहीं है उस समय प्रिया चरण की ठोकर दे दायना नहीं अब्बाया पर लौट दी थोड़ी सो ए लगी अपनी ठोरी को के साथ में लगा कर के विराजमान है मगर चुम्बन करती हुई विराजमान है उस रस को निरंतर निरंतर चूनती हुई विराजमान है उन चरणों को लेती हुई विराजमान है यह सुख समझे कौन सखियों का ये जो सुख है मंजिलियों का ये जो सुख है युगल सरकार की सेवा में इस सुख को और कौन समझ सकता है कोई दूसरा इस सुख को नहीं समझ सकता है यहां पर वो इनबर कर रहे हैं कि उजागर एवं रसिक नागर संग रंग श्री प्रिया लाल दोनों शहन कर रहे हैं और ये सखीगण सदा कमल से कमल मिलाती हुई नयन कमल से नयन कमल अधर कमल से अधर कमल कपोल कमल से कपोल कमल बक्ष कमल से बक्ष कमल श्रीहस्त कमल से श्रीहस्त कमल चरण कमल से चरण कमल कमल से कमल मिलाती हुई ये सखी सर्वदा सर्वदा विराजमान श्वास ये उजागरण रसिक नागर संग रंगई श्री रसिक नागर शयन कर रहे हैं दोनों ही रसिक हैं एक दूसरे के रस का सदा आसन लेते हैं रसिक की परिभाषा रसिक जनों ने दी कि जीव ईश मिल हो दो नाम रूप गुण परे हरे रसिक कहा वे सोय जो जल घोरे सर करा जीव माने प्रेमास्पद ईश माने जीव माने प्रेमी ईश माने प्रेमास्पद यहां पर जगत वाले जीव का दर्शन वाले जीव ईश नहीं है उपवास्य उपवासक यही जीव ईश है तो जहां प्रिया लाल आश्रय और विषय दोनों मिल करके एक हो रहे हैं जीव ईश मिल दो जीव और ईश जीव माने उपासक लाल जी के उपासक हैं प्रिया जी प्रिया जी के उपासक हैं है, लाल जी दोनों एक दूसरे के जीव और ईश दोनों जीव का मतलब है दोनों के जीवन एक दूसरे हो करके विराजमान जीव है जीवन जीव का तात्पर्य वो जीव नहीं है जीव का तात्पर्य जीवाती जीवा जिनके कारण जी रहे हैं, जो जलाने वाले और ईश माने सर्वस्व होकर के जो विराजमान जीव ईश मिल दो जीव और ईश दोनों नाम रूप गुण पर हरे अपने नाम रूप गुण इनको भी भूले हुए केवल प्यारे के नाम प्यारे के रूप प्यारे के गुण उनका ही एकमात्र विचार है कोई दूसरा विचार नहीं है नाम रूप गुण परे हरे रसिक कहावे वे सोई। उसी का नाम रसिक है रसिक वो ही आता है कैसे बोले जो जल घोरे शर्करा जैसे शर्करा ने अपनी सारी कठोरता उसको तो घोल दिया और रस जो है उसको परवेषण करती हुई समर्पण करती हुई विराजमान है अपनी जो कठोरता है उस कठोरता को छोड़ दिया है और अपने रस को समर्पण करती हुई जो विराजमान हैं रसिक कहावे सोए उसी का नाम रसिक होकर के विराजमान हैं जो जल घोरे सरकरा जैसे जल, जल में सरकरा घो रही है तो उ जागरण के साथ में जागते हुए श्री प्रिया ने रसिक नागर श्याम भी रसिक नागर हैं अपने सुख को प्रिया के सुख में मिला दिया प्रिया ने अपने सुख को श्याम सुंदर के सुख में मिला दिया है और दोनों ही नागर माने रस की वृद्धि करने वाले रसिक माने अपने सुख को समर्पण करना और नागर माने रस की वृद्धि करना ऐसे रसरंग गई रसरंग होकर के जो विराजमान हैं कुंजो दरे आप जो रसरंग करते हुए रस का जो अपूर्व आस्वादन रस का जो नृत्य रंग शब्द युद्ध रंग शब्द रंगने के अर्थ में रंग शब्द जो है वो नृत्य के अर्थ में रंगम रागे रणे नृत्य रंग शब्द राग में रण में नृत्य में तीन अर्थों में रंग शब्द का प्रयोग होता है ये तीनों ही से निकुंज मंदिर में आप विराजमान रण में राग में, राग में में आप विराजमान है तो जागरण रसिक नागर संग रंग नागर रसिक नागर उनके संग के रंग में उजागरण करते हुए रात्रि में उजागरण करते हुए आप विराजमान हैं कुंजो दरे कृतमती मुदा रात्रि में आपने जब कुंजोधर कुंजोधर में विलास करते हुए जब शयन कर रही हैं और ये दासी आपके चरणों को पलुट रही है उस समय सुस्ना पिता ही है मधुनै आप मधु में ही स्नान किए हुए हैं रस में ही स्नान किए हुए हैं और शुभ हो जे रस ही उनका भोजन है तिन्हे नूजो भाव एक सेज के सुख बिना सब रसकन को राज गौर श्याम के प्रिय सखी सदा सदा एक दूसरे के सुख का ही वे विराजमान हो रही हैं। ये अद्भुत जोड़ी अद्भुत रूप से प्रकट है जन्म कर्म जाके नहीं सहज आहार बिहार आहार ही इनका बिहार है नव किशोर जोड़ी नहीं महावाणी जी का प्रारंभ का ही दोहा है शायद आ, स्वामी जी का नहीं है ये दुहा बिहार जी का है परंतु सर्वदा महावाणी जी के प्रारंभ में मंगलाचरण में यही दुहा मिलता है हर पृथ्वी में कि नव किशोर जोड़ी नहीं ये नव किशोर जोड़ी है सदा नहीं है प्रकट भई सुख सार ये सुख की सार है और जन्म कर्म जाके नहीं न इस जोड़ी का कभी जन्म है और न कोई दूसरा कर्म है सब इनकी शक्ति कर रही है राजा सारे भजन को अपने ऊपर ले लेगा तो क्या खाक भोगेगा राज्य उसके मंत्री उसका वैव सब करता है अपने आप सृष्टि पालन संवार सब कर रहे हैं नारायण विष्णु शिव ब्रह्मा सब अपने आप कर रहे हैं सब काम चल रहा है हाँ अपना राजा को चिंता नहीं है वो अपने विराजमान है एक जगह नुकुंज मंदिर में तो नलकिशोर जोड़ी नहीं सदा नहीं है प्रकट भाई सुख सार सुख की सार है जन्म कर्म जाके नहीं ना उनका कभी जन्म है ना उनको किसी काम की चिंता है सहज बिहार आहार इन युगल के लिए बिहार ही आहार है जैसे मछली जल के बिना एक बिना एक क्षण नहीं रह सकती है ऐसे ही ये युगल भी बिहार के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं बिहार का तात्पर्य केवल शैया सुख नहीं है शैया सुख का स्मरण यदि केवल शैया ही होगा तो वृंदावन का जितना भी वैभव है वो सब व्यर्थ हो जाएगा वो सेवा में उपयोग नहीं होगा तो भले गोचारण कर रहे हैं भले श्री प्रिया जी पुष्प चयन कर रही है परंतु तो ध्यान कहाँ है श्री लाल जी के सुख की लाल जी का ध्यान कहाँ है सुप्रिया के सुखियो बिहार ही जो अंत चिंतन चल रहा है अंतर बिहार चल रहा है वो बिहार ही इनका आहार सहज बिहार आहार। तो जैसे मछली जल के बिना एक क्षण नहीं रह सकती है जल ही उसका आहार है जल ही उसका जीवन है इसी प्रकार ये भी सहज बिहार आहार बिहार ही इनका आहार होकर के विराजमान है तो रसिक नागर के संग में रंग करते हुए माने नृत्य करते, करते, करते हुए जो आप विराजमान हुई कुंजोधर में मुदा रजन्याम रात्रि में जो किया सुस्ना पिता सुमधुन सुमधुन की व्याख्या चल रही है कि रस ही जिनको रस में ही जो शयन कर रही है और सुभोजितत्म आप भोजन कर रही हैं राधे कदा कदाधे कब मैं आपके ये दासी आपके चरणों को पलोटेगी और चरणों को पलोटते हुए मत कर लाल तांगी। मेरे धीरे धीरे सहलाते हुए मैं अपने आपके चरणों को जब पलोटूंगी तब कब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा किम और कदा इनके अलावा और इस दासी के पास में कोई दूसरा साधन नहीं है और आपकी कृपा से ही ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा जल्दी से जल्दी व्याकुलता है कदा कब ये सौभाग्य मुझे प्रदान करेंगी मनुष्य मन मोहन लाल yeah. की जय वृंदावन बिहारी लाल निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद बोलवंडावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे श्याम जय अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत।